शिव पुराण रुद्र संहिता सनत कुमार जी कहते हैं व्यास जी ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर शिव का मन प्रसन्न हो गया तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा शिव जी बोले ब्रह्मण यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूँ क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है न उसके उपयुक्त सारथी है और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही है कि जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं जो कहकर वे चुप हो गए परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होने होते न देखकर समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए तब भगवान हरि ने उनसे कहा भगवान विष्णु बोले देवों तथा मुनियो तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग कर देना चाहिए अब तुम सब लो लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो देवगण करो कि महान पुरुषों की आराधना सुख साध्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि महदाराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है पीछे भक्त की दृढ़ता देख इष्ट देव अवश्य प्रसन्न होते हैं परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं ये तो आशुतोष ही ठहरे अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें फिर शिवाय कहकर दो बार शुभम का उच्चारण करें इसके बाद दो बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़कर दें ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम यह मंत्र बनता है बुद्धि विशारदों यदि तुम लोग शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः एक करोड़ जप करोगे तो शिव जी अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे मुन प्रभावशाली श्रीहरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिवाराधन में लग गए तत्पश्चात श्रीहरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के हेतु शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जप में तत्पर हो गए मुनिश्रेष्ठ इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार शिव शिव यो उच्चारण करते हुए एक करोड़ जप करके सामने खड़े हो गए इस समय स्वयं साक्षात् शिव पूर्वोक्त स्वरूप धारण करके प्रकट हो गए और यों कहने लगे श्री शिव जी बोले हरे ब्रह्मण देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जप से प्रसन्न हो गया हूँ अतः अब तुम लोग अपना मनोवांचित वर मांग लो देवताओं ने कहा देवाधिदेव कल्याणकर्ता जगदीश्वर यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए परमेश्वर आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं आपने ही सदा से हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है अतः तो इस समय भी आप हमारी रक्षा कीजिए